ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के प्रथम वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दोनों श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं भाष्य के अनुसार इस अधिकरण का विचार कल प्रारंभ हुआ था टीका में टीकाकार ने इस अधिकरण के विषय संशय पूर्वपक्ष तथा संगति रूप अंशों को और फलात्मक अंश को भी बता दिया है। सिद्धांत बताने के लिए मूल सूत्र हैं शास्त्रीयनवात और इसका भी मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं इसमें जन्मादि अधिकरण से अर्थात सूचित ब्रह्म में सर्वज्ञत्व का अध्ययन किया जाता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र से ब्रह्म पद की अनुवृत्ति लाई जाती है तो सिद्धांत की प्रतिज्ञा है ब्रह्म सर्वज्ञम और हेतु है सर्व शास्त्र यौनित्वात और ये है जब शास्त्र यौनित्व अधिकरण का जन्मादि अधिकरण के साथ एक विषयत्व संबंध मानते हैं तब शास्त्र यौनित्व अधिकरण के प्रथम वर्ण के अनुसार यह अनुमान बताया गया यहाँ पर कि ब्रह्म सर्वज्ञास्त्रौनित्वा और जब शास्त्र यौनित्व अधिकरण की जन्मादि अधिकरण के साथ आक्षेप संगति मानते हैं तो उस समय होता है अनुमान में पक्ष तो ब्रह्म ही और हेतु भी शास्त्र ही साध्य बोधक पद बदल जाता है क्योंकि शास्त्र अधिकरण के प्रथम वर्णक के पूर्व पक्षी पूर्व अधिकरण जन्मादि जो हैं उसके सिद्धांत पर आक्षेप करते हुए उपस्थित होता है, इसलिए आक्षेपी संगति बनती है पूर्व अधिकरण का सिद्धांत है कि ब्रह्म सर्व कारण है और पूर्व पक्षी का कथन है ब्रह्म में सर्व सर्वकारणत्व तो नहीं है ऐसा कहेंगे तो ये पूर्व अधिकरण के सिद्धांत पर आक्षेप होगा तो पूर्व पक्षी को पूछा जाएगा क्यों ब्रह्म सर्व कारण नहीं है तो पूर्व पक्षी का मानना होगा कि ब्रह्म वेद का कारण न होने से सर्व शब्दार्थ अंतपाती वेद भी तो है और वह वेद नित्य होने के कारण उसका कोई भी कारण नहीं है तो ब्रह्म कारण नहीं होगा तो वेद कारणता ब्रह्म में नहीं है इसलिए ब्रह्म को सर्व कारण कहना अनुचित है यह पूर्व पक्षी का आक्षेप रहेगा पूर्वाधिकरण के सिद्धांत पर उसका निराकरण करते हुए इस अधिकरण का सिद्धांत वही रहेगा सर्व कारणत्व ही इसलिए इस अधिकरण के सिद्धांत की प्रतिज्ञा होगी ब्रह्म कारणम और हेतु होगा शास्त्र यौनित्वात जिस वेद को पूर्व पक्षी बताते हैं नित्य सिद्धांति कहते हैं वह वेद भी कार्यकोटि में है और उसका कारण भी आकाशादि जगत का कारणभूत जो ब्रह्म है वही है इसलिए शास्त्र यानी वेद और उसका कारण ब्रह्म है योनि शब्द का अर्थ है उपादान कारण तथा कर्ता वो ब्रह्म है इसलिए ब्रह्म को पूर्वाधिकरण में जो सर्व कारण बताया गया वह गलत नहीं है, असत नहीं है, है, है, है। प्रामाणिक सत्य इस अभिप्राय से भाष्य का भाष्यकावतरण लिखते समय टीकाकार ने कहा कि ब्रह्म इति संगति संगति द्वय अनुसारे न सूत्र योजना अभिप्रेत्य पदानि व्याच्छे ये भाष्य का अवतरण लिखा था न टीकाकार ने संगति द्वय यानी प्रथम वर्ण के अनुसार ही जो दो प्रकार की संगति बताई गई है यहाँ पर विषय एक विषय तो संगति तथा आक्षेप संगति इससे वो हो जाता है सूत्र का अर्थ बताया जाता है इसलिए सूत्र व्याख्या प्रारंभ इसी प्रकार से कर रहे भाषकर भगवान शास्त्र यौनि में जो पूर्व पद है शास्त्र सामासिक पद है ना शास्त्र इसमें पूर्व पद हुआ शास्त्र इसके व्याख्यान में अनेक विशेषण भाष्कर भगवान ने दिए हैं तो अनेक विशेषण किस उद्देश्य से दिए जा रहे हैं इसे कह रहे हैं कि हे तो हो सर्वज्ञत्व सिद्ध वेदस्शेषणी टीका में टीकाकार महत इति इस प्रतीक के बाद में जो टीका है उसमें लिखते हैं कि हेतोह सर्वज्ञत्व सिद्ध ये वेद से तो वेद के जो अनेक विशेषण हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान ग्रंथ को बढ़ाने के लिए मात्र दे रहे हैं या कोई अन्य उद्देश्य है ग्रंथ को बढ़ाने के लिए एक शब्द प्रयोग भी भाषकर भगवान नहीं करते बिना उद्देश्य के प्रयोजन के और ये अनेक विशेषणात्मक जो शब्द प्रयोग हो रहा है उसका उद्देश्य है प्रयोजन है वेद का जो हेतु है यानी करता है ब्रह्म उसमें सर्वज्ञत्व की सिद्धि निश्चय तो ब्रह्म के पूर्व अधिकरण के द्वारा अर्थात सूचित सर्वज्ञत्व की सिद्धि के लिए शास्त्र शब्दित वेद के महत इत्यादि अनेक विशेषण भगवान भाष्यकार देते हैं ये तो हो सर्वज्ञत्व सिद्धये अनेक आने, विशेषणानी लिखा वेद से विशेषणानी तो हेतु शब्द से लेना वेद का हेतु ब्रह्म और उसमें सर्वज्ञत्व की सिद्धि के लिए वेद के अनेक विशेषण है अब ये वेद के अनेक विशेषणों से वेद वेदकर्ता ब्रह्म में कैसे सर्वज्ञत्व सिद्ध होता है इसे आगे बता रहे हैं पहले महत इस विशेषण से जो अर्थ निकला वेद के महत इस विशेषण से उसे बता रहे कि तत्र ग्रंथत अर्थत महत्वम ये महत शब्द से बताया गया तत्र यानी वेदे तो वेद में ग्रंथत और अर्थतः महत्व को महत्ता को बता रहा है महत यह विशेषण वेद का और शास्त्रस्य यह विशेषण बताता है कि ये वेद हितोपदेशक है हितोपदेशकत्व वेद में है परम हितैषित्व है ये शास्त्र शब्द शास्त्र यह विशेषण देकर के वेद का भाष्कार भगवान बता रहे हैं कि अभ्युदय काम तथा तो श्रेयस काम अभ्युदय काम यानी संसार अंतपाती उत्कर्ष को चाहने वाले आस्तिक लोगों का भी हितैषी वेद है और मोक्ष चाहने वाले श्रेय कहते मोक्ष को जो हैं अधिकारी मुमुक्षु उनका भी हितैषी वेद है जिसको जिस प्रयोजन की आकांक्षा है उस प्रयोजन की प्राप्ति जिस साधन से होगी उस साधन को यदि कोई बता दें तो माना जाता है वह उसका हितैषी हुआ उसने हित किया साधन बता दिया तो वेद कर्मकांडात्मक वेद अभ्युदय चाहने वाले को अभ्युदय के साधन के रूप में धर्म को बताता है और मुमुक्षुओं को मोक्ष के साधन के रूप में आत्मज्ञान को बताता है इसलिए वेद हित तो संसक होने से शास्त्र हैं हित तो संसनात्म है उपदेश तो शास्त्र पद से ये बताया गया वेद में तो हित तो शासनाथ शास्त्र वेद से ऐसा लगाना वेद में तत्र यानी वेदे शास्त्रत्व शास्त्रत्व तो ये विशेषण कैसे उत्पन्न हो रहा कहते हित तो शासनात् और <coughs> यहां शास्त्र शब्द मूल सूत्र में उपलक्षण है शब्द मात्र का शास्त्र में जो शास्त्र शब्द है वह शब्द मात्र का उपलक्षण होने से वेद तथा विद्यास्थान दोनों प्रकार के यान वेद तथा वेदार्थ ज्ञान के साधन रूप जो शब्द हैं उन दोनों का परामर्शक शास्त्र में शास्त्र शब्द है ये दिखाने के लिए अनेक विद्या स्थान उपब्रिंग हितस्य से ये विशेषण भास्कर भगवान ने वेद का बताया है इसलिए लिखते हैं टीकाकार शास्त्र शब्द शब्द मात्र इति मत्वा आह अनेकेति अनेकेति अने, उपलक्षण अनेक विद्यास्थान उपब्रिंग हितस्य, ये जो वेद का विशेषण है शास्त्र के बाद में आया हुआ यह विशेषण बताता है कि मूल सूत्र में शास्त्र शब्द शब्द मात्र का उपलक्षक है केवल वेदात्मक शब्द कोई नहीं लेना वेदात्मक शब्दार्थ ज्ञान के वेदार्थ ज्ञान के साधन रूप जो विद्या स्थान है दस उनका भी परामर्शक मूल सूत्र में शास्त्र शब्द हैं इसलिए शास्त्र शब्द से उपलक्षण विधया उनको भी लेना है ये दिखाने के लिए भाष्य में अनेक विद्यास्थानोपित ये विशेषण हुआ वो अनेक विद्यास्थान कौन है तो उन... दस विद्यास्थानों को बताते हैं टीकाकार पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्राणी ये चार हो गए पुराण एक न्याय दो मीमांसा तीन और धर्मशास्त्र चार ये जो आ, ये सूत्र वगैरह है ना इनके स्रोत सूत्र आदि हैं योग नहीं स्रोत सूत्र हैं कहीं एक सूत्र उस उसोत सूत्र और एक क्या सूत्र कहा जाता है कात्यायन सूत्र ऐसे उसमें विचार हैं जैसे मीमांसा में कर्मकांड का विचार है ना ऐसे धर्म का विचार उनमें भी है तो उनको धर्मशास्त्र कहा जाता है वो मीमांसा से अलग है मीमांसा से लेना दोनों मीमांसाओं को पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा और धर्मशास्त्र से कल्प सूत्र आदि कई एक सूत्र हैं, वे आ, धर्म का विचार करते हैं उन उनको यहां पर धर्मशास्त्र शब्द से लेना ऐसे मनुस्मृत्यादि को भी लिया जा सकता है वे भी वर्णाश्रम धर्म का विचार करते हैं ना, वे सब। तो ये चार और शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष ये वेदांग तो इति दस विद्यास्थानानि ये दस विद्यास्थान कहलाते हैं विद्यास्थान शब्द का अर्थ बताया वेदार्थ ज्ञान हेतव मूल भाष्य में विद्यास्थान शब्द है ना और वहां विद्यास्थान शब्द का अर्थ क्या है कहते तो वेदार्थ ज्ञान साधन और तय उपकृतस्य उपबृहित का अर्थ कर दिया उपकृतस्य उपकृत यानी ये विद्या स्थान शब्दित वेदार्थ ज्ञान के इन हेतुओं से जो उपकृत हैं युक्त हैं आगे हैं तो ये इस विशेषण के द्वारा वेद में क्या सूचित हुआ जैसे महत्व शब्द से ग्रंथत और अर्थतः महत्व विशेष ये ज्ञापित हुआ शास्त्र शब्द से शास्त्र इससे बताया गया ने हितोप हितोपदेश हितो हुआ हित तो हितो तो हितोपदेशक ज्ञापित हुआ ना ऐसे अनेक विद्यास्थानोप्रिंग हित यह विशेषण वेद में क्या विशेषता ज्ञापित कर रहा है तो कहते हैं प्रामाण्य रूप विशेषता ज्ञापित करता है अनेक विद्याित इस विशेषण से यह अर्थ ज्ञापित हुआ कि वेद प्रमाण है वेद में प्रामाण्य ज्ञापित होता है इसलिए आगे कहते हैं टीकाकार कि अने अने अने विशेषण ये जो विशेषण है अनेक विद्या स्थानोप्रहित इस विशेषण से मनवादि भी परिगृहित्व न वेद से प्रामाण्यम सूचितम तो इस विशेषण के द्वारा प्रामाण्य वेद में सूचित हुआ कैसे प्रामाण्य सूचित हुआ तो कहते मनवादी भी परिगृहित्व तो पुराण के रचयिता जो व्यास जी हैं न्याय के रचयिता जो गौतम हैं कनाद हैं न्याय से तर्क को लेना और मीमांसा के रचयिता जो जयमिनी तथा व्यास जी हैं और धर्मशास्त्र के रचयिता जो मनवादि हैं उसमें धर्म का निरूपण करने वाली जो भी स्मृति है वो सब लेनी और शिक्षा दि के रचयिता जो पानिन्यादि है वे सब हमें आ, आ, आ, लोक में शिष्ट करके प्रसिद्ध है शिष्ट कहा जाता है वेदार्थ के प्रति संशय विपर्य रहित यथार्थ निश्चयवान को शिष्ट कहते हैं तो वेदार्थ का जिन्हें संशय नहीं है और विपर्य भी नहीं है इन्हें भ्रांति भी नहीं है तो संशय विपर्य रहित प्रमात्मक वेदार्थ बोध जिन्हें हैं वे शिष्ट हैं तो व्यासादि सब के सब शिष्ट हैं क्यों तो कहते इसलिए कि ये वेदार्थ अभिज्ञ है और उनके द्वारा वेद परिगृहित है शिष्टों के द्वारा तो शिष्ट यद यदाचरती श्रेष्ठ तदवे के अनुसार तो शिष्ट लोग जिसे प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं उनके अनुयायी भी उसे प्रमाण के रूप में अंगीकार करते हैं प्रमाण समझते हैं तो व्यासादि के लिए वेद प्रमाणत्म रूपेण ग्राह्य होने से लोक में भी वेद का प्रामान्य स्थापित होता है इस दृष्टि से यहाँ पर कहा कि अने मनवादि भी वेदस्य वेद सूचितम् यह सूचित हुआ विशेषण अब इसके बाद प्रदीपवत सर्वार्थ अवद्योतिन एक विशेषण आता है इस विशेषण का अवतरण लिखते हैं टीकाकार की अबोधकवाभात इति शिष्टों के द्वारा परिगृहित होने से प्रमाण तो प्रामाण्य के हेतु होते हैं शिष्ट परिगृहित्व एक और दूसरा स्वयं में बोधकत्व जिसमें प्रामाण्य सिद्ध करना है उसमें बोधकत्व तो होना चाहिए बोध हेतुत्व तो होना चाहिए तब तो प्रमाण होगा प्रमाण साधनत्व तो होना चाहिए ज्ञान उत्पादन शक्ति होनी चाहिए तो वेद में शिष्ट परिगृहित्व तो होने से प्रामाण्य तो है ही है और अपने अर्थ का ज्ञान कराने की शक्ति भी है ये हैं बोधकत्व अबोधकत्व नहीं है अबोधक कहा जाता है जिसमें ज्ञान कराने की शक्ति नहीं है उसे कहा जाता है अबोधक वेद वेद अबोधक नहीं है अपितु अबोधकत्व के अभाव से युक्त हैं यानि बोधकत्व से युक्त हैं अबोधकत्व का अभाव है बोधकत्व अपने अर्थ का अध्ययता को ज्ञान कराने का सामर्थ्य रखने वाला वेद है इसलिए भी प्रमाण है ज्ञान का साधन होने से अर्थार्थ ज्ञान का साधन होने से प्रमाण कहलाता है प्रमाकरणत्व प्रमाणत्व इस दृष्टि से भी लिखते हैं कि अबोधकवाभावत अपि प्रामाण्यम यानी वेदस्य से प्राम्यम वेद में अबोधकत्वाभाव होने से भी प्रामाण्य है ये शंका होती कि शब्द जड़ होने से उनमें बोधन शक्ति कैसे हैं वो आक्षेप हि हाँ, यही, यही विशेष हेतु है बोधकत्व तो चेतन का धर्म है ज्ञान शक्ति युक्तता और शब्द जड़ हैं तो उसमें ज्ञान शक्ति मत्ता कैसी है इस आक्षेप को टालने के लिए कहा कि अबोधकत्व का अभाव है उसमें हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, तो अबोधक प्राण्य वेद वेदस्य ऐसा लगाना इति अभिप्रेत्य प्रदीपवत सर्वार्थ अवद्योति ये विशेषण है तो भाष्य में टीका में है आगे वाला वाक्य सर्वार्थ प्रकाशन अचेतनत्वात् अचेतनवात्व कल्पत्व योनि ही उपादान कर्ी च हाँ, ठीक तो ये जो है सर्वज्ञ कल्प कल्पस्य विशेषण है न एक इसका अभिप्राय इस, बता रहे हैं टीकाकार कि वेद का सर्वज्ञ कल्प विशेषण है सर्वज्ञ विशेषण नहीं है सर्वज्ञ कल्प विशेषण है तो कहते सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति मे भी प्रकाशन शक्ति वेद में होने पर भी अचेतनवात् वह अचेतन होने से सर्वज्ञ नहीं है अपितु सर्वज्ञ कल्प है यानी उसमें उसकी सर्वज्ञता में अल्प कमी है थोड़ी सी कमी है न्यूनता है सर्वज्ञ में ये दिखाने के लिए सर्वज्ञ कल्पस्य से यह विशेषण है तो इस प्रकार ये शास्त्रस्य ये जो मूल में पद है ना शास्त्र यौनि में श्रेष्ठी तत्पुरुष समास है योनी, शास्त्र शास्त्रयोनि और इस शास्त्र के पूर्व पद के की व्याख्या यहाँ तक हो गई पूर्व पद की सर्वज्ञ कल्पस्य यहाँ तक अब उत्तर पद जो योनि है उसका अर्थ कर दिया कारणम योनि शब्द का अर्थ कर दिया भाष्य में भाष्कर भगवान ने कारणम और वो कारण शब्द से दोनों प्रकार का कारण लेना उपादान कारण भी और कर्ता रूप निमित्त कारण भी इसलिए टीकाकार कहते हैं योनि ही यानी उपादानम कर्तृच उपादान कारण भी और कर्ता भी वेद का ब्रह्म है शास्त्र की योनि ब्रह्म है का अर्थ है शास्त्र का उपादान कारण तथा कर्ता ब्रह्म है जैसे आकाश आदि का अभिन्न निमित उपादान कारण ब्रह्म ही है ऐसे वेद का भी अभिन्न निमित उपादान कारण ब्रह्म है ये शास्त्र योनी शब्द बताएगा अब न ही शास्त्रस्य से शास्त्र से इत्यादि जो भाष्यवाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए अवतरण को ननु सर्वज्ञस्य नु सर्वज्ञुण शक्ति मत्वम वेदस्य तद्न्विते तदयोनेत आह इति तो ये कहते हैं कि एक शंका शु शब्द काफ है शंका वो क्या शंका है सर्वज्ञस्य सर्व गुण सर्वार्थ ज्ञान शक्ति मत्वम सर्वज्ञ में यह शक्ति रहती है एक उसका गुण होता है शक्तिरूप और वो शक्ति है सर्वार्थ ज्ञान शक्ति ये है सर्वज्ञ का गुण और यह गुण कते वेद में होने पर भी वेद में सर्वार्थ ज्ञान सर्वाज्ञानशक्तिम सर्वज्ञ का गुण होने पर भी तदन्वित तदयौने और तदन्वितौने तद तो वेदस्य से तदन्विते का अर्थ है सर्वज्ञ के सर्वार्थ ज्ञान शक्तिमत्व रूप गुण से युक्त वेद के होने पर भी वेद से तदन्वित अर्थ है तदयोनि इसमें तत्क से लेना फिर उस सर्वार्थ ज्ञान शक्ति मत्व से युक्त वेद को शब्द से लेना और उसका जो यौनी है याने कारण है उपादान कारण तथा कर्ता तो सर्वज्ञ के सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति रूप गुण से युक्त वेद के होने पर भी वेद का जो कारण है ब्रह्म उसमें सर्वज्ञत्व की सिद्धि कैसे होगी वेद सर्वज्ञ सिद्ध होगा सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति रूप गुण सर्वज्ञ का उसमें देख करके तो वेद में यानी कार्य में दिखाया जा रहा है सर्वज्ञ का गुण और सिद्ध किया जा रहा है उसके कारण में सर्वज्ञत्व तो कार्य गत जो सर्वज्ञ में रहने वाला गुण सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति वह कारण में सर्वज्ञत्व का साधक कैसे बनेगा ये प्रश्न है शंका है कि सर्वज्ञ से गुण सर्वाथ ज्ञान शक्तिमत्व वेदस्य से तो वेद में वह सर्वार्थ ज्ञान शक्ति विद्यमान होने पर भी तदयौने हे सर्वज्ञत्व कुतः तो तदयौनि में यानि वेद के कारण में सर्वज्ञत्व कैसे सिद्ध होगा इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं न ही शास्त्रस्य से शास्त्र से सर्वज्ञ सर्वज्ञात अन्यतः सर्वगुण्व से यदि विस्तरा शास्त्र यस्मा पुर विशेषा संभवती यहाँ पाणीन अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्ध लोके ये बताई जा रही है तो ये कहते हैं कि ईदृश से शास्त्र से वेदादी लक्षण से सर्वज्ञ गुणान्वित सर्वज्ञात अन्यतः संभव नास्ती ही का अर्थ कारणात् यस्मात् जिस ही नहीं में जो ही है वो बताता है कारण को जिस कारण से ऐसा ही का निकलेगा ये जो सर्वज्ञ गुणान्वित रूप वेदादिपास्त्र हैं उसका संभव यानी उत्पत्ति सर्वज्ञ से अन्य किसी कारण से नहीं हो सकता सर्व्ञात अन्यतः सर्वज्ञ शास्त्र शास्त्रस्य संभव नास्ति। संभव नहीं आ, उत्पत्ति नहीं है जन्म नहीं हो सकता क्यों तो कहते इसलिए ये तो प्रतिज्ञा हुई कि सर्वज्ञ कल्प वेद का जन्म यानी उत्पत्ति सर्वज्ञ को सर्वज्ञ कारण को छोड़ करके अन्य अल्पज्ञ कारण से नहीं हो सकती वेद का कर्ता अल्पज्ञ नहीं हो सकता सर्वार्थ ओभासी वेद का कर्ता अल्पज्ञ नहीं हो सकता सिद्ध करने के लिए एक व्याप्ति बताई जा रही है वो व्याप्ति यद यद विस्तरार्थम शास्त्रम यस्मा पुरुष विशेषा संभवती यथा व्याकरणादि अपि देर्यक ततोपि अधिकतर विज्ञान इति लोक लोके कहते हैं जो शास्त्र जिस पुरुष विशेष से उत्पन्न होता है यानी जिसकी रचना जो शास्त्र हैं, उस पुरुष से पुरुष को जितने अर्थ का ज्ञान है उस अर्थ का उस अर्थ के एक अंश विषयक ही शास्त्र होता है ग्रंथ के रचयिता किसी भी ग्रंथ के रचयिता को जितने अर्थ का ज्ञान है उससे कुछ अंश अर्थ का ही ग्रंथ ज्ञापन करता है ग्रंथ में वर्णन होता है वैसे आदि को जितना ज्ञान है जिन अर्थों का ज्ञान है उन अर्थों के एक अंश का ही अष्टाध्यायादि में वर्णन है व्याकरण शास्त्र आदि में वर्णन है शब्द सातुत्व तो पानिन्यादि केवल शब्द सातुत्व को मात्र जानते थे शुद्धि उपास्य इत्यादि शब्द कैसा बनता है इतना मात्र जानते हैं ये नहीं व्याकरण में तो ही सब बताया है शब्द साधुत्व तो शब्द कैसे बनते हैं धातु प्रत्यादि बन करके संध्या आदि होकर के समास वगैरह हो के ये वर्णन व्याकरण शास्त्र में है लेकिन पाणि को इतना ही ज्ञान है उससे अधिक कोई दूसरा ज्ञान धर्मादि का नहीं है ये बात नहीं है शब्द साधुत्व का बोध तो व्या है उससे अधिक भी ज्ञान पाणीन आदि को है तो व्याकरणादि शास्त्र के रचयिता पाणीन आदि जैसे व्याकरणादि शास्त्र में वर्णित अर्थ से अधिक अर्थ के ज्ञाता है और व्याकरणादि पाणिन्यादि के आ, अर्थ ज्ञान की अपेक्षा अल्प अर्थ ज्ञान शक्ति रखते हैं ये लोक में प्रसिद्ध हैं। ऐसे ही इसे दृष्टांत बना करके वेद में भी वेद का जो रचयिता है वह वेद में वर्णित जो अर्थ है उस अर्थ से अधिक अर्थ का ज्ञाता है जैसे व्याकरणादि में वर्णित शब्द सातुत्वादि रूप अर्थ से अधिक अर्थ के ज्ञाता लौकिक व्याकरणादि के रचयिता पानिन्दि हैं ऐसे वेद का रचयिता वेद में वर्णित जो अर्थ है उस अर्थ ज्ञान से अधिक अर्थ का ज्ञान वाला है ये नि, निकलता है और ये निकलने से वेद वेदकर्तृत्व सर्वार्थ अवभासी वेद वेदकर्तृत्व बताया जा रहा है ब्रह्म में उससे यानी हाँ वेदकर्तृत्व ब्रह्म में बताया जा रहा है उससे ये निकलता है कि ब्रह्म सर्वज्ञ है यही तो आक्षेप था ना कि सर्वज्ञ के गुण से युक्त वेद रूपी कार्य के होने से उसके कारण में सर्वज्ञ तो कैसे सिद्ध होगा वेद के कारण कारण में तो कहते इस प्रकार सिद्ध होता है कि वेद सर्वार्थ अवभासी हैं और उस सर्वार्थ अवभासी वेद को बनाने वाले को वेद में वर्णित सभी अर्थ का ज्ञान तो रहेगा ही उससे अधिक अर्थ का भी ज्ञान होगा इसलिए उसकी निरति से सर्वज्ञता सिद्ध होगी और जो प्रश्न था उसका उत्तर हो जाएगा ये उस दृष्टि से ये लिखा कि यद यद किस्तरार्थ शास्त्रपुरुष विशेषा संभवती यथायाकिन्येयक अधिकतर विज्ञान इति प्रसिद्ध लोके तो कि वक्त अनेक शास्त्रेदिन्न हाँ, अच्छा हाँ टीका है बहुत सी बाकी हाँ तो नहीं इसका पहले भाव बताते और फिर यद यद विस्तार्थम इसका अवतरण भी है तो नहीं ईदृश इसका भाव बताने वाला जो टीका वाक्य है इसको देखिए पहले उपादाने तत्शक्ति विना कार्ये तद वेदोपादानस्य वेदोपादान से सर्वज्ञत्व अनुमान तो कहते हैं ये जो प्रश्न था कि वेद में वेद में सर्वज्ञ का सर्वार्थ ज्ञान रूप गुण होने से वेद का कारण सर्वज्ञ कैसे सिद्ध हुआ इसका उत्तर देते हुए ये कहा कि उपादाने तत्शक्ति बिना <coughs> उपादान कारण में कार्य में जो शक्ति दिख रही है उस शक्ति के उपादान में रहे बिना तो कार्य है वेद उसमें दिख रही ये शक्ति सर्वार्थ ज्ञान शक्ति अरे सर्वार्थ ज्ञान शक्ति वेद के उपादान कारण में यदि न हो उपादान यानि उपादान कारण जो वेद का है ब्रह्म उसमें शक्ति यानी सर्वार्थ ज्ञान शक्ति के बिना कार्य यानी वेदे वेदेगा यानी वह सर्वार्थ ज्ञान शक्ति असंभवात आ, वेद का जो उपादान कारण है ब्रह्म उसमें सर्वज्ञत्व सिद्ध होता है ये अनुमान पहले बता चुके हैं अनुमानन तो पूर्व दर्शित टीका में टीकाकार बता चुके हैं कहां पर हा हा यहां पर भी ये जो एक बताया था ना सा प्रकाशन शक्तित्वात, सा उबीच में है वेदे ही सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति तदुपद्रह्मगतिक प्रकाशनशक्तिनेज्मेदे सर्वाधप्रकाशनशक्तिपलभ्य सेपूर्शनशक्ति प्रदीपशक्तिवत् इति वेदोपादानत्वेन स्व संबद्ध असेस अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य रूपम सर्व सिद्धेति ये जो अनुमान है ये उपादान कारण में शक्ति बताई जा रही है ना और वो जो वेद वेदकर्ता सर्वज्ञ हैं वो कर्ता में वो बताया जा रहा है, वो वो एक आगे वाले उसमें आएगा तो इसमें जो है ये अनुमान समझना सात तद उपादान ब्रह्मगत शक्तिपूर्विका तदगता शक्तिपूर्विका तदगतावा को छोड़ दीजिए वो दूसरा अनुमान है तो स्व संबद्ध हाँ वो प्रकाशन शक्तित्वात प्रदीप शक्तिवत ये अनुमान है ये अनुमान हम पहले बता चुके हैं ये टीकाकार कह रहे हैं कि अनुमानतु पूर्वं दर्शितम् आगे कहते हैं तदापत्ति तदापत्ति में सर्वज्ञत्व तो कहते हैं यदि उपादान की शक्ति के बिना कार्य में सर्वार्थ प्रकाशन शक्ति नहीं आती ये कहोगे उपादान में सर्वार्थ ज्ञान शक्ति है इसीलिए वेद में सर्वार्थ ज्ञान शक्ति है ऐसा यदि आप कहते हो तो वेद का तो विवर्त उपादान कारण है ब्रह्म और परिणामी उपादान कारण कार्य मात्र का विवर्त उपादान कारण है ब्रह्म और परिणामी उपादान कारण है अविद्या तो उपादान तो अविद्या भी है तो फिर अविद्या रूपी उपादान कारण में भी वेद में जो शक्ति है उसकी कारणभूता शक्ति माननी पड़ेगी सर्वार्थ ज्ञान शक्ति ये आपत्ति आएगी ये अनिष्टापत्ति है फिर तो अविद्या को भी सर्वज्ञ मानने की आपत्ति आएगी ये जो कोई आक्षेप करेगा पूर्व पक्षी तो कहते हैं ये अनिष्टापत्ति हमारे मत में नहीं है तो अविद्या तदापत्ति न शुरू वाला न जो है इधर अन्वित करना तदापत्ति इति नाच्यम ऐसे वाच्य का अध्यार करके समझना क्यों नहीं है अविद्या में सर्वार्थ ज्ञान प्रकाशन शक्ति तो की आपत्ति कहते इसलिए नहीं है कि शक्तिमत्वी अचेतन भाव तो उसमें सत्वगुण भी विद्यमान होने से भले ही उसमें सत्वम प्रकाशात्मक विधि के अनुसार सत्व सत्व गुण में अर्थ प्रकाशन शक्ति रहती है इसलिए वो लोग सत्व गुणात्मिका प्रकृति को दिखा करके वो कहना चाहते हैं ना कि ज्ञान शक्ति भी उसमें है रजोगुणात्मक होने से क्रिया शक्ति भी उसमें है सत्व गुण में है ज्ञान शक्ति सांख्य लोग कहते हैं और रजोगुण में है क्रिया शक्ति तो सत्व गुणात्मिका भी अविद्या होने से अविद्या में ज्ञान शक्ति होने पर भी सर्वज्ञत्व तो नहीं है क्यों वह शक्ति तो है लेकिन वह चेतन न होने से वह सर्वज्ञ नहीं होगी तो इसलिए सर्वज्ञत्व की आपत्ति नहीं आएगी तद आपत्ति का अर्थ है सर्वज्ञत्व की आपत्ति तो वेदोपादान ब्रह्म में जैसे सर्वज्ञत्व है, ऐसे वेदोपादान परिणाम वेद का परिणामी उपादान अविद्या में सर्वज्ञत्व की आपत्ति नहीं आएगी क्यों तो कहते शक्तिमत्व भी सत्वगुणात्मिका होने से वो शक्ति से युक्त होने पर भी आ, अचेतनत्वात वो तो चेतन न होने से उसमें सर्वज्ञत्व नहीं है सर्वज्ञत्व यानी सर्व विषयक ज्ञान यह चेतन का धर्म है ज्ञान की शक्ति तो अविद्या में है लेकिन ज्ञान नहीं है अचेतन होने से इति इतिभा आगे कहते हैं वेद स्विषयात अधिकार्थक ज्ञान वत जन्य प्रमाण वाक्यत्वात् व्याकरण रामायनादि इति अनुमान एक दूसरा एक अनुमान बताते हैं एक अनुमान तो पहले बता दिया जो कहा कि अनुमानन तो पूर्व दर्शितम साने वेद में दिखने वाली जो शक्ति है वह उसके उपादान गत शक्तिपूर्विका है प्रकाशन शक्तिवात प्रदीप शक्तिवत ये एक अनुमान पहले बता दिया और उस अनुमान की अपेक्षा भिन्न अनुमान उसे अनुमानांतर कहा जाएगा वह अनुमानांतर है ये वेद में वेद के कर्ता में ब्रह्म में सर्वज्ञत्व का साधक इसमें यहाँ पक्ष है वेद और स्व विषयत अधिक अर्थ ज्ञानवत जन्यत्व साध्य है तो स्व शब्द से लेना वेद को स्व विषय शब्द से लेना वेद का विषय वेद के द्वारा प्रतिपादित अर्थ वेद प्रतिपाद्य अर्थ है स्व विषय और उससे अधिक अर्थ तो वेद प्रतिपादित अर्थ से जो अधिक अर्थ और उसका ज्ञान और वो ज्ञान जिसको है वो है वेदार्थ से अधिक अर्थ का ज्ञाता वेद का जो अर्थ है उससे भी अधिक अर्थ का ज्ञाता स्व विषयात अधिक अर्थ ज्ञान वन शब्द का अर्थ निकलेगा और उससे जन्य है वेद तो वेद के अर्थ ज्ञान से भी अधिक ज्ञान किसको है वो है वेद के कर्ता को जैसे व्याकरण शास्त्र में निरूपित अर्थ से अधिक अर्थ का ज्ञान पानिनी जी को है ऐसे वेद के रचयिता को वेद में वर्णित अर्थ से अधिक अर्थ का ज्ञान है और उसकी रचना वेद है तो जीव को तो वेद में वर्णित अर्थ का ज्ञान है नहीं इसलिए जीव वेद का रचयिता नहीं है किंतु वेद में वर्णित समस्त अर्थ के ज्ञान से युक्त तो जो है उससे भी अधिक अर्थ का ज्ञान जिसको है ऐसा तो जीव से अन्य ईश्वर होगा और वह वेद का रचयिता है उससे वेद उत्पन्न हुआ उससे जन्य है ये साध्य हुआ जन्य तो क्यों तो कहते प्रमाण वाक्यत्व प्रमाण वाक्य होने से व्याकरण रामायण आदिवत व्याकरण रामायणादि जैसे प्रमाण वाक्य है तो व्याकरणादि के अर्थ का ज्ञान तो रखते ही हैं उससे अधिक अर्थ का भी ज्ञान रखते हैं यह नहीं कि किसी से पुस्तक लिखवाई और अपने नाम से छपवाई हर वो हो गया उस ग्रंथ का रचयिता ऐसा ईश्वर ने किसी से वेद लिखाए और अपने नाम से प्रसिद्ध किए ये नहीं है नहीं तो प्रमाण वाक्य नहीं बन पाएगा फिर वो पुस्तक ले करके कहीं चला जाए जिसने छपाया अपने नाम से किसी से लिखवा करके और पूछ ले कोई एक जिज्ञासु जिज्ञासुखी आपकी पुस्तक है इसमें से ये वाक्य का अर्थ हम नहीं समझ रहे बताइए थोड़ा पढ़ाइए प्रकरण नहीं पढ़ा पाएगा तो तत्र अब आगे यद्यद विस्तरार्थम शास्त्रम इत्यादि जो व्याप्ति को बताने वाला वाक्य है ना भाष्य में इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार तत्र व्याप्तिम आह यद्यद विस्तार्थम शास्त्र इत्यादि से तो विस्तर शब्द का अर्थ बताते हैं शब्दाधिक्यम यद यदि विस्तर शब्द का अर्थ निकला शब्दाधिक्यम शब्दाधिकार शास्त्रम और आगे हैं अन्य तो अल्पत्व वदन यानी विस्तर शब्द का प्रयोग करके अने का अर्थ है तो भाष्यकार भगवान यद विस्तार्थम में विस्तर शब्द का प्रयोग करके ये बता रहे हैं ग्रंथ में अल्पत्व तो अनेन अने शब्दत तो आधिक्य है और अर्थ अर्थत अल्पत्व है ग्रंथ में अर्थतः अल्पत्व किसकी अपेक्षा कर्ता की अपेक्षा कर्ता को अधिक अर्थ का ज्ञान है ये दिखा रहे हैं ग्रंथ में आ, अल्प वर्णित है तो अने अर्थ तो अल्पत्व वदन कर्तुर्ज्ञान से अर्थाधिक सूची तो कर्ता के ज्ञान का विषय अधिक है और ग्रंथ का विषय अल्प है ये विस्तर शब्द का प्रयोग करके भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि ग्रंथ अल्प विषयक है और कर्ता अधिक अर्थ विषयक ज्ञानवान है सूचे और दृश्य ते अर्थवादवाद अधिक्यम वेद तो वेद में अर्थवादात्मक वाक्य अधिक देखे जाते हैं इसलिए शब्द अधिक्य है और अर्थ ज्ञान यानी जो सिद्धांत रूप अर्थ है वह अल्प है वेद में उससे क्या ना वेदा वेद के रचयिता में उससे अधिक ज्ञान है अत्र ऐसा योजना इत्यादि से अनवय बता रहे हैं यदि यद विस्तार्थम इत्यादि का इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल